स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद को जैसे मैंने देखा स्वामी ज्ञानात्मानंद भागवत में परम भक्त उद्धव के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने संयासी के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है बुधो बालकवत क्रीड़ेत कुशलो जड़वत चरेत वरे विद्वान गोचार्याम नयमस्त जरित भागवत अर्थात वे महापुरुष महान पंडित होते हुए भी बालक की तरह क्रीड़ा करते हैं कुशल होते हुए भी जड़वत बैठे रहते हैं विद्वान होते हुए भी उन्मत्त और असंलग्न वाक्य बोलते हैं और शिक्षाचार्य आदि में उनका कोई नियम नहीं होता स्वामी विज्ञानंद जी के पूत चरित्र में एक विद्वत्त सन्यासी के उपरोक्त लक्षण देखकर हम धन्य हुए हैं वे सचमुच महान पंडित थे लेकिन बालक के समान व्यवहार करते थे वे सभी कार्य दक्षता पूर्वक करने में समर्थ थे पर फिर भी जड़वत आचरण करने करते थे उनके असंलग्न वाक्यों का अर्थ कई बार हमारी समझ में नहीं आता था उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था पर बाहर से यह पता नहीं चलता था हमने देखा है कि उनकी खाट पर हमेशा बिस्तर बिछा रहता था और उस पर धूला जमा होने पर भी उनकी अनुमति के बिना कोई उसे साफ नहीं कर सकता था एक बार हमारे ही साधु ने उनके सानिध्य में वास करते समय उनकी अनुपस्थिति में बिस्तर को झाड़ साफ कर दिया था लौटने पर यह देखते ही उन्होंने उस साधु को तत्काल आश्रम से चले जाने का आदेश दिया गर्मी के दिनों में उनके तीन लिए तीन बिस्तर तैयार किए जाते थे पहले वे बाहर के चौक वाले बिस्तर पर सोते थे वर्षा होने पर बरामदे में आकर सोते थे आधी तूफान अधिक होने पर कमरे के अंदर वाले बिस्तर पर सोते थे वर्षा में बिस्तरों के भींजने पर भी किसी को उन्हें उठाने की अनुमति नहीं थी वे सर्वदा अकेले रहना ही पसंद करते थे बाहर से आने वाले साधु एक दो दिन से अधिक नहीं रह पाते थे हमने सन 1921 में उनका प्रथम दर्शन किया था उस समय वे स्वामी जी के मंदिर के निर्माण के लिए बेलूर मठ आए थे इसके कुछ दिन पहले से स्वामी जी के मंदिर की पूजा आदि का भार मुझे दिया गया था उस समय केवल स्वामी जी के मंदिर के नीचे का अंश ही बना था और उसके चारों ओर एक खुला बरामदा मात्र था उस समय मठ भवन की ओर के अतिरिक्त उनके दक्षिण की ओर और, और कोई गंगा के किनारे का बांध नहीं था अतः गंगा में ज्वार के समय गंगा का पानी स्वामी जी के मंदिर तक आ जाता था निर्जन होने के कारण हम लोग यही ध्यान जब किया करते थे उस ओर तब बहुत कम लोग ही आते थे फाल्गुन या चैत्र का महीना था मैंने देखा वे एक तांगे में अचानक आए और मठ के सामने वाले मैदान में उतरे अकेले गाड़ी से उतरने के कारण यही लगा कि उनके आने की खबर मठ में किसी को नहीं थी गाड़ी से उतरकर वे सबसे पहले सीधे स्वामी जी के मंदिर की ओर गए और, और निकटवर्ती जिसको पाया जिनमें संभवतः शंकरानंद जी थे उनमें उनसे पूछा कि स्वामी जी के मंदिर के निर्माण के लिए क्या क्या माल सामान आदि इकट्ठा किया गया है यह पूरी जानकारी प्राप्त करके वे मठ भवन की ओर अग्रसर हुए उनके लिए स्वामी जी के कमरे के पास वाला छोटा सा कमरा जिसे हम खोखा महाराज का कमरा कहते थे निर्दिष्ट स्थान वे वहां चले गए ब्रह्मचारी बुद्ध चैतन्य स्वामी अश्वरानंद उनकी सेवा के लिए नियुक्त थे आहार और विश्राम के बाद वे पुनः स्वामी शंकरानंद जी के साथ स्वामी जी के मंदिर के विषय में बातचीत करने लगे शीघ्र ही माल अजाब सब तैयार हो गया और उन्होंने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया उस समय उनकी उम्र पचास से अधिक थी और देह भी काफ़ी स्थूल थी इस पर भी उन्हें कितना अक्लांत परिश्रम करते देखा है सुबह चाय और उसके साथ थोड़ा सा नाश्ता करके कुली मजदूरों के आते ही आठ बजे कार्यस्थल पर पहुंच जाते थे और एक बजे तक जब तक मिस्त्री और कुली काम करते थे तब तक निकट के देवदार वृक्ष के नीचे कभी खड़े होकर या कभी बेंच पर बैठकर सब कार्य का पूरा अच्छी तरह निरीक्षण करते थे एक बजे कार्य समाप्त होने पर वे आकर हाथ मुंह धोकर दोपहर का भोजन करके थोड़ा विश्राम करते थे पुनः दो बजे कार्य प्रारंभ होते ही वे उठकर कर वहाँ जाते थे उन्हें उस उम्र में इतना काम करते देख कर हम लज्जा से नतमस्तक हो जाते थे हमारे मित्र स्वामी भास्वरानंद से सुना है कि उनका भोजन कम ही होता था सुबह कुछ कप चाय और प्रसादी दो एक संदेश दोपहर को ठाकुर का थोड़ा प्रसाद और उसी प्रकार शाम को ठाकुर का थोड़ा सा प्रसाद कुछ दिन बाद भुवनेश्वर से स्वामी ब्रह्मानंद जी बेलूर मठ आए आते ही उन्होंने सबसे पहले स्वामी विज्ञानानंद जी के आहार की व्यवस्था की और उनके प्रिय खाद्य वस्तुओं के को बाज़ार से मंगाकर उन्हें खिलाने का प्रबंध किया वे बीच बीच में उनका भोजन कैसा हुआ है इसके बारे में पूछते रहते थे विज्ञान महाराज भी छोटे बच्चे की तरह अपने भोजन के बारे में सब कुछ खुल बता देते थे ऐसे अवसरों पर इन दो गुरु भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह और श्रद्धा आदि देख हम लोग मुग्ध हो जाते थे इन दोनों श्री महाराज स्वामी ब्रह्मानंद बहुत सवेरे उठकर कर हाथ मुँह धोकर ऊपर गंगा की ओर के बरामदे में आराम कुर्सी में भावस्थ हो बैठ जाते थे हम साधु ब्रह्मचारी एक एक करके उन्हें प्रणाम कर अपने आसनों पर बैठकर ध्यान जप करने लगते थे उनके गुरु भाई ध्यान जप करने के बाद सुप्रभात सुप्रभात कहकर प्राय सभी उन्हें भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे श्री महाराज मुस्कुराते हुए महापुरुष महाराज को तारकदा सुप्रभात सुप्रभात कहकर प्रत्याभिवादन करते थे लेकिन मैंने देखा है कि विज्ञान महाराज प्रतिदिन सुबह शाम हमारे सबके सामने श्री महाराज को साष्टांग प्रणाम करते थे और उनसे अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपने कार्य में योगदान करने जाते थे इस समय श्री महाराज को कहते सुना है कि प, पेशन पेसन हरिप्रसन्न विज्ञान महाराज की शब्द भक्ति शशि महाराज स्वामी राम कृष्णानंद की भक्ति के बाद ही है प्रतिदिन संध्या आरती के बाद हम लोग पुनः श्री महाराज के सामने इकट्ठे होते थे मठ में रहने वाले श्री महाराज के गुरुभाई और अन्य वृद्ध साधु भी आते थे कभी कभी महाराज हम लोगों से कहते थे तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो कुछ प्रश्न पूछो पेसन से प्रश्न पूछो तुम लोग जानते नहीं हो पैसन गुप्त योगी है वही तुम्हारे प्रश्नों के सही उत्तर देगा पर हम लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते थे तब श्री महाराज ही हमारी ओर से विज्ञान महाराज से एक दो प्रश्न पूछते थे वे बिल्कुल अनभिज्ञ बालक की तरह हाथ जोड़कर श्री महाराज से कहते मैं क्या जानूँ मैं क्या जानूँ आप ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए अवश्य इस पर श्री महाराज उनको नहीं छोड़ते थे और अंत में विज्ञान महाराज को भी कुछ उत्तर देना पड़ता था इस प्रकार अत्यंत कुशल होते हुए भी उन्हें बालक का सा आचरण करते मैं देखता था श्री महाराज प्रतिदिन उनसे उनके कार्य अर्थात स्वामी जी के मंदिर के निर्माण के विषय में पूछते थे और बीच बीच में यदि कोई त्रुटि होती तो उन्हें बता देते थे विज्ञान महाराज उसे अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार कर लेते थे और कभी कभी हमारे सामने श्री महाराज से कहते थे महाराज आपने यह सब बातें कैसे जानी श्री महाराज थोड़ा हंसकर कहते कहते गुरु कृपा से सब अपने आप आ जाता है महाज्ञानी होते हुए भी स्वामी विज्ञानानन्द के बाल सुलभ आचरण की एक घटना है पिछली रात को मठ में श्री श्यामा पूजा हो गई है और इस दिन सायंकाल के समय विसर्जन होगा स्वामी विज्ञानंद जी के साथ शास्त्रज्ञ कमलेश्वरानंद ललित महाराज आदि कई साधु उनके कमरे में बैठे हैं विज्ञान महाराज के कमरे में प्रवेश करते समय हमने सुना कि उनके साथ देव देवियों के बीज मंत्र के विषय में बातचीत हो रही है जहाँ तक याद है उन्होंने ललित महाराज से पूछा अच्छा शिव के मंत्र के साथ एंग बीज क्यों लगाया जाता है एंग बीज का अर्थ है अनंतर उदार आकाशवत शिव भी वैसे ही हैं इसलिए उनके मंत्र के साथ ऐ जोड़ा गया है इसके बाद काली पूजा के विषय में बातें होने लगी हरिप्रसन्न महाराज ने कहा पूजा में आवाहन का अर्थ है हमारे भीतर विद्यमान कुल कुंडलनी शक्ति का जागरण और बाद में उसी का हृदय घट में स्थापन इसके बाद पुजारी अपने शरीर आदि को शुद्ध करके स्वयं देव या देवी स्वरूप होकर उसे ही सामने रखे घट में स्थापन करता है और घट से ही बाद में उसे प्रतिमा मिलाता है यह बाहर का घट हमारे हृदय घट का प्रतीक मात्र है पुनः पूजा के अंत में उसे पुनः संघार मुद्रा द्वारा प्रतिमा से लेकर पहले घट में स्थापित करता है और बाद में उसे घट से उसके स्वयं के स्थान हृदय घाट में प्रतिष्ठित करता है इसी को विसर्जन कहते हैं विसर्जन और कुछ नहीं है हम सदा अपने भीतर हृदय में उनका दर्शन नहीं कर पाते इसीलिए हमें इस प्रकार के बाह्य प्रतीक की सहायता से पूजा करनी पड़ती है